ऐ तरय उपनिषद ओम द्वितीय अध्याय प्रथम खंड संबंध प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम और मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया और यह बात भी संकेत से कही गई कि जीवात्मा इस शरीर में परमात्मा को जानकर कर कृतकृत्य हो सकता है अब इस शरीर की अनितता दिखाकर वैराग्य वैराग्युत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है पुरसे हवा भवते अयमादिगर्भो यदिद्रेतभ्योंगेभ्यस्तेज संभूत आत्मनिवात्मा विभरती तदायां तदस्य थ जनयती संसारी जीव निश्चय पूर्वक पहले पहल पुरुष शरीर में ही विर्य रूप से गर्भ बनता है जो यह पुरुष में विर्य है वह यह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है यह पुरुष पहले तो अपने ही स्वरूपभूत इस विर्य में तेज को अपने शरीर में ही धारण करता है फिर जब यह उसको स्त्री में संचन करता है तब इसको गर्भ रूप में उत्पन्न करता है वह इसका पहला जन्म है तस्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वंगम तथा तस्माहीनस्ते सा सेतमात्मान अत्रगतम भावयती वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है जैसे अपना अंग होता है वैसे ही हो जाता है इसी कारण से इस, इस स्त्री को वह पीड़ा नहीं देता वह स्त्री माता यहाँ अपने शरीर में आए हुए इस अपने पति के आत्मा रूप स्वरूप भूत इस गर्भ का पालन पोषण करती है सायित्री भावितव्याती तम स्त्री गर्भं बिहरती सौग्र एवं कुमार जन्मलोग्रेधि भावती स यदु जन्मलोग्रे धिता तद्भाय लोका सत्या एवं संतता ही वेलोका सदस्य द्वितीय जन्म वह उस गर्भ का पालन पोषण करने वाली स्त्री पालन पोषण करने योग्य होती है उस गर्भ को प्रसव के पहले तक स्त्री माता धारण करती है फिर जन्म लेने के बाद वह उसका पिता पहले ही उस कुमार को जात कर्म आदि संस्कारों द्वारा अब अभ्युदयशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता है वह पिता जो जन्म लेने के बाद पहले ही बालक की उन्नति करता है वह मानव इन लोगों को मनुष्य मनुष्यलोकों को बढ़ाने के द्वारा एवं अपनी ही उन्नति करता है क्योंकि इसी प्रकार ये सब लोग मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं वह इसका दूसरा जन्म है तो साम पुण्ये प्रतिधीयते अथा इतर आत्मा व्योगत प्रयति स इत प्रयल्य पुनर्जा तद से तृतीय जन्म व रूप में उत्पन्न हुआ यह पिता का ही आत्मा इस पिता के द्वारा आचरणीय शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है उसके अनंतर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयु पूरी होने पर मरकर यहाँ से चला जाता है वह यहाँ से जाकर ही पुनः उत्पन्न हो जाता है वह इसका तीसरा जन्म है तदुप्तम वृष्णा गर्भे नो सण्व हम देवाश्वा सतम बायती रक्षा शेडो जब गर्भ एव तछयानो वाव देव एवं उवाच इस प्रकार बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा है और जब तक यह जीव इस रहस्य को समझकर इस शरीर रूप पिंजरे को काटकर इसके सर्वथा अलग न हो जाएगा तब तक इसका इस जन्म मृत्यु रूप यंत्रसा यंत्रणा से छुटकारा नहीं होगा यह भाव अगले दो मंत्रों में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझाया जाता है वही बात इस प्रकार ऋषि द्वारा कही गई है अहो मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान दिया तत्वज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था अब मैं बाज पक्षी की भांति वेग से उन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ गर्भ में ही सोए हुए वामदेव ऋषि ने उक्त प्रकार से यह बात कही सा एवं विद्वान स्मार शरीर भेदा दुर्ध उत्क्रामया मुस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान सम्भवत सम इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाला वह वामदेव ऋषि इस शरीर का नाश होने पर संसार के ऊपर उठ गया और ऊर्धगति के द्वारा उस पर परमधाम में पहुंचकर समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमृत हो गया हो गया प्रथम खंड समाप्त द्वितीय अध्याय समाप्त